द्रम कर्णेम देवा भद्रं पश्येम्षिजत्र स्थिरंगेस्तुस्यशेम ओम शाति शाति शाति <coughs> अथर्वेदी प्रश्नों परिषद प्रथम प्रश्न के एकादश मंत्र तक कुछ विचार हो गया जिसमें संवत्सर्य प्रजापति कहा था उसके पूरा हो गया अब वो जो सर बना हुआ प्रजापति था जिसको प्रजापति पहले रई और प्राण रूप में दिखाई दिया वही रई और प्राण मिलकर के सर बना सूर्य चंद्र मिलकर के स्वरूप में आ गया प्रजापति प्रजा काम है प्राणी चाहते है प्राणी कैसे उत्पत्ति प्राणियों की होती है वो बताना चाहते। ही प्राणी के रूप में आएंगे बोलना चाह रहे कैसे होता है तो जब संवत् तो मास रूप में आ जाएंगे क्योंकि बारह महीना मिल करके एक संवत्सर बनता है वो प्रजापति मास रूप में आ जाएगा ये यहाँ आगे मंत्र का तात्पर्य है ये कहना चाहते है ये मंत्र है तस्य माशो वै प्रजापतिपक्ष शुक्ल प्राण तस्द शुक्लिष्टी इतरेतरस् मासो वै प्रजापति तस्वपक्ष वयी शुक्ल प्राण तस्त शुक्ल कव इतरे इतरस्सो वै प्रजापति मास हैं एक एक मास करके मासी प्रजापति है स्य कृष्ण पक्ष रही वो जो महासरूप प्रजापति का क्या होता है दो उसके भी दो अवय है एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष मास में दो अवयव होते हैं मास का जैसे संवत्सवरूप प्रजापति का दो अयम थे किन्तु कृष्ण मास रूप प्रजापति जो बन गया महा महीने में आ गया उसका कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष को रही समझना मान चंद्रमा समझना अन्न समझना जब मास प्रजापति मानेंगे तो रही शुक्ल प्राण और शुक्ल पक्ष जो होगा उस प्रजापति का एक दूसरे तरफ का प्राण होगा अन्य अत्ता होगा अग्नि होगा आदित्य होगा यह समझना ऐसा तस्मात ये कुछ कर्मी लोग क्या करते हैं कुछ उपासक लोग हैं कुछ कर्मी होते हैं दो प्रकार के हैं तस्मात ये शुक्ले इष्टम कुर शुक्ल पक्ष में इष्ट कर्म करते हैं जो ये ऋषि कुछ लोग कुछ ऋषि लोग ऐसे हैं शुक्ले इष्टम कुरे इतर एतर इसमें दूसरे जो ऋषि लोग हैं वो कृष्ण पक्ष में करते हैं माने कभी भी यज्ञ आदि करें वो इष्टादि कर्म करें जो प्राणोपासक होता है उसके यज्ञ कभी भी किया चाहे शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो उसको शुक्ल ही माना जाएगा ऐसा यहां भाषाकार और जो केवल कर्मी लोग हैं अग्निहोत्र आदि कर्म में रहते हैं स्वर्ग काम है उनके चाहे किसी भी पक्ष में इत्यादि करें वो कृष्ण पक्ष माना जाए इतर है इतरूप ही होगा भोग्य रूप होगा ये बोलना चाहते हैं ये कहा ठीक है कारणत्म श्लोकोक्तम जगदाश्रेतुम हेतु प्रजापति को कारण कहा था मंत्र में कहा था उसी विषय में आगे मंत्र है करके कहा था कारणत्म श्लोकोक्तम जो मंत्र में कहा गया था पंचपादम पितरम इत्यादि जो करके कहा था जगत आश्रय तुम हेतु महा जगत का आश्रय है वही हेतु बताना चाहते हैं जो प्रजापति है जगत संपूर्ण जगत का आश्रय है संपूर्ण जगत उसी में है जैसे जितने भी मिट्टी के पात्र हैं मिट्टी में आश्रित होते हैं उसी प्रकार सारा संपूर्ण जगत प्रजापति धीरे गर्भ में आश्रित है ये बतलाना है <coughs> इसलिए कहा यशिन कहा यश इधम श्रितम इदम जगत यश्मितम ये सारा जगत इदम जगत ये जगत सारे के सारे जिसमें आश्रित है श्रितम माने आश्रितम जिसमें आश्रित है सारा जगत जैसे सोने का बना हुआ आभूषण सोने में आश्रित होता है मिट्टी के बने हुए पात्र मिट्टी में आश्रित होते हैं लोहे के बने हुए औजार लोहे में आश्रित होते हैं उसके बिना कोई गति नहीं ठीक इसी प्रकार प्रजापति ही जगत रूप में दिखाई देना है इसलिए प्रजापति में आश्रित जिसमें जिस प्रजापति में इदम इदम जगत ये जो जगत है श्रितम मने आश्रितम आंग लगा तो ठीक हो जाएगा अर्थ आ जाएगा आश्रितम विश्वम इदम विश्वम श्रितम माने आश्रितम, ये सारा विश्व सर्व संसार जिसमें आश्रित है सैव प्रजापति वही प्रजापति सैव प्रजापति संवत्सराख्य संभत्सर आपके हो गया अब प्रश्न उठता है अवयव मिलकर के अवयवी तो बनता है किंतु अवयवी को अवयव में एक मास में आना संबत्सर को रूपे प्रजापति को एक मास में आना ये कैसे होगा एक संकार सकती है एक महीने में सिमट जाना बड़ा क्षेत्र था छोटे में सिमटना तो कैसे होगा तो टिप्पणी इसका खुलासा कर देते हैं एक नंबर टिप्पणी है स्वावय संवत्सर आख्य स्वावय मासे कृष्णा परिशाप्य थे कहा था जो प्रजापति है संवत्सर नाम के प्रजापति जिसका कहा था संवत्सर रूप से कहा गया था वही अपने अवयव एक मास उसका, उसका संवत्सर का अवयव होता है एक खंडा है वो टुकड़ा है उस मास में मासे कृष्णस परिसाप संपूर्ण उसी में है वो प्रजापति संपूर्ण है नहीं टुकड़ा आ गया हो नहीं समझना संवत्सर रूप प्रजापति एक महीने में पूरे के पूरे आया हुआ कृष्ण परिसम्त से संपूर्ण रूप से परिसम्त है महिना में कैसे है तो टिप्पणी इसके इसका खुलासा करते हैं कैसे हो सकता है एक नंबर टिप्पणी में कहा स्वावय इत्यादि कहा न खुशिंदोदि न परिसम्त से कृष्णा गंगा कहते संपूर्ण गंगा एक जल बिंदु में समाप्त है जो आप आजमन करते हैं उसको क्या मान के करते हैं गंगा तो उसमें संपूर्ण गंगा जैसे एक बिंदु में समाप्त हो जाती है उसको हम गंगा करके तो लेते हैं ठीक इसी प्रकार ही कहते हैं टिप्पणी कार बोलते हैं प्रजापति भी जो संबंध प्रजापति महीने में परिसमाप्त हो सकता है कैसे हो सकता है न ख लो स्व स्व उदबिंद अपने जो उदक के बिंदु है स्व मान गंगा गंगा का जो जल का बिंदु है कण है स्व उदबिंद न परिसमाप्य के कृष्ण गंगा न परिसाप्य इतना दो नकार है आ, अपने एक जल के कण में गंगा पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होती है नहीं होती है कैसे कथम तन मात्र आचमी पूजे कही भाव अगर गंगा अपने बिंदु में एक बिंदु में एक कण में परिसमाप्तन हो वो गंगा पूरे के पूरे ना हो तो एक आचपन करके कैसे पवित्र होता आत्मी? पूरे गंगा का आचमन करता है क्या नहीं कर सकता थोड़े से जल के बिंदु लेकर के मैंने पवित्र मानता है अपने को मानता है गंगा मानता है तो उसको पवित्र कर देती है गंगा तो अपने एक कर्ण में जैसे गंगा परिसमाप्त तो हो जाती है उसी प्रकार संबत् संग्राम के प्रजापति मार्स एक महीने में अंतर्भुत हो सकता है आ सकता है इसलिए मार्स हो गई कहा इस तरह से टिप्पणी के बिना इस पंक्ति को लगाना मुश्किल पड़ेगा की पंक्ति जो लिख दिया क्योंकि अवयव आवायब तो अवयवी में समाप्त होता देखा है किंतु तो अवयवी को अवयव में उतारना बड़ा मुश्किल की बात है कहां एक सर एक साल और कहा एक महीना उसको एक महीने के में समेटना है कैसे समेटे ये तरीका है ये टिप्पणी को ध्यान से देखना होगा न ना। कहू स्व स्विंद स्व मैंने गंगा आगे गंगा शब्द है अपने जल के बिंदु में मैंने कण में न परिसमाप्त परिसाप्य गंगा इति न दो नकार हैं परिसमाप्त तो नहीं होती है संपूर्ण गंगा नहीं आती है जल्दी कर्ण में ये बात नहीं अगर नहीं आती कथम अन्यथा था कहा नहीं तो अन्य प्रकार यदि मानेंगे तो तनमात्र आचम्यापी कर्ण का ही तो आजमन करेगा कितना आगमन करेगा व्यक्ति संपूर्ण गंगा का आजमन करेगा क्या तनमात्र आचम्यापी आचम्य आजमन करेगी पूजे का कैसे पवित्र होता व्यक्ति पवित्र मान होता है शास्त्र बोलता है ठीक इस प्रकार संवर्ष रूप प्रजापति भी अपने अवयव मास में यह अर्थ हो जाएगा हाँ। हो ये कहा अर्थ आगे मास हो बि प्रजापति यथोहत लक्षण जिसका लक्षण पहले बता दिया प्रजा काम प्रजापति करके बताया हुआ है शुरू में तो प्रजा कुय यही तो था ना कबंधि का प्रश्न ये सारी प्रजाएं कहां से पैदा होती है बोल है अंत में जाकर के राजा और वीर से प्रजा पैदा होती ये ये सिद्ध करना है इसके लिए भूमिका बना के ला रहे हैं सारे प्राणी की उत्पत्ति रज वीर से होना है उसके लिए भूमिका बना रहे हैं महासभा प्रजापति यथोक्त लक्षण हाँ जो जिसका लक्षण बता दिया है प्रजापति ये वह विधुनात्मक जो जोड़ा बनके चल रहा है पहले रई और प्राण की सृष्टि की उसने मानसिक सृष्टि किया इत्यादि मिथुनात्मक है वो यथक्त लक्षण है ना मृतनात्मक जो एक जोड़ा स्वरूप है वो चंद्र और सूर्य के रूप में दिखाई दे रहा था वही तस्य उस प्रजापति का मासात्मन प्रजापतिर एकोभाग मासा तसा आत्मन प्रजापासम प्रजापतिर एकोभाग मिथुनात्मक वो जो उस प्रजापति का जो मासात्म मास स्वरूप है ना प्रजापति का एक भाग है कृष्णो पक्ष उसका एक भाग होता है कृष्ण जो मास रूप जो प्रजापति है रूप प्रजापति उसके दो भाग है उसके भी एक भाग है कृष्ण पक्ष दूसरा भाग है शुक्ल पक्ष दो दो पक्ष मिलकर एक, एक मास बनता है तस् मासात्मना प्रजापति है जो मास में आया हुआ प्रजापति है उसका एको भाग कृष्ण पक्ष एक भाग जो है उसका कृष्ण पक्ष पक्ष है रही पक्� अन्नम चंद्रमा वही कृष्ण पक्ष जो है रई है अन्न है चंद्रमा है पूर्व में जो रई अन्न चंद्रमा चल रहा था ऐसा समझना यहां कृष्ण पक्ष को प्रजापति के जो एक भाग है दूसरा भाग अपर भाग शुक्ल पक्ष शुक्ल माने शुक्ल पक्ष मंत्र में शुक्ला दिया है तो शुक्ल पक्ष समझना दूसरा भाग वो क्या होता है प्राण वो प्राण है पूर्व में जो प्राण और रई का बात आई है शुक्ल पक्ष को प्राण समझना दो भाग यहां भी है प्रजापति का मास प्रजापति का प्राण आदित्य अत्ता अग्नि उसी को आदित्य समझना शुक्ल पक्ष को अत्ता समझना अग्नि समझना एक कहा आत्मान प्राणं सर्वम में पश्य जो जो ऋषि लोग क्या देखते हैं संपूर्ण महीने भर को क्या देखते हैं शुक्ल पक्ष प्राण रूप देखते हैं जो उपासक लोग है यही कहते हैं यमात शुक्ल पक्ष आत्मान प्राण जो शुक्ल पक्ष स्वरूप जो प्राण है उसको ही में हिसम थी सबके सब वही देखते हैं कृष्ण पक्ष चाहे शुक्ल पक्ष कुछ ऋषि लोग हमेशा शुक्ल पक्ष ही देखता है उपास प्राण ही शुक्ल है प्राण रूप में है तो तस्मात प्राणदर्शिना माने प्राणोपासक प्राणदर्शी माने प्राणोपासक जो प्राण के उपासक लोग हैं वो लोग ये ऋषि है ये जो ऋषि लोग उपासक प्राणा उपासना करने वाले कृष्ण पक्ष इष्टम यागो कुर पक्ष में भी जो इष्ट याद करेंगे अपने यज्ञ आदि करेंगे कृष्ण पक्ष में भी करेंगे तब भी शुक्ल पक्ष एवं गुरुवंथी उनका कृष्ण पक्ष में किया हुआ याग भी शुक्ल पक्ष में माना जाता है क्यों वो तो प्राण उपासक है उनको प्राण से अतिरिक्त दिखता ही नहीं और शुक्ल पक्ष प्राण को टीका है इसलिए उनको कभी भी कुछ भी करे उनको प्राण की उपासना हो जाती है उनकी गुरुबंध शुक्ल पक्ष एवं क्यों तो कहा प्राण व्य कृष्ण पक्ष तैर न दृश्य प्राण उपासक जो है ना उनको प्राण से अतिरिक्त रूप से कृष्ण पक्ष नहीं दिखाई पड़ता उनको प्राण उपासक को उनको प्राण ही दिखाई पड़ता है मतलब शुक्ल पक्ष ही दिखाई पड़ेगा तो कभी भी एक आदि करते हैं अपने इष्ट आदि कर्म करते हैं उनके वो शुक्ल पक्ष ही मान जाता है टिप्पणी थी शुक्ल पक्ष तीन की टिप्पणी है दो के पूर्वन सूर्य न कृष्ण इत्यादि में न परिसमाप्य दे यथा गंगाया या एकस्मिन बिंदु अवय गंगात्व जैसे गंगा के एक बिंदु में गंगा के एक अवयव है छोटा सा एक कण है उसमें गंगात्व तो धर्म दिखाई देता है क्योंकि इतने से आचमन करके पवित्र मानता है व्यक्ति पवित्र होता भी ये शास्त्र बोलता है संपूर्ण गंगा उसी में है गंगा का जल पिया तो बोलेंगे गंगा होकर स्नान हो गया ये बोलते हैं ठीक इसी प्रकार तथा प्रजापति पति अवय भी जो प्रजापति का अवय पर दो है यहाँ एक मा, मास है प्रजापति संवत्सर नाम के प्रजापति का अवय मास है एक मास है उसमें भी प्रजापतित्व जैसे गंगा के एक अवयव एक बिंदु में गंगा है इसी प्रकार प्रजापति संभत्सर नाम के प्रजापति का एक अवयव हो गया मास उसमें प्रजापतित्व धर्म रहेगा प्रजापति माना जाएगा ये दो नंबर की पढ़ी का तात्पर्य था तीन नंबर में कहा शुक्ल पक्ष एवं कुरवंती थी शुक्ल पक्ष में करते हैं वो प्राण उपासक लोग कृष्ण पक्ष में भी इष्टादि क्या करेंगे तब भी उनका शुक्ल पक्ष ही माना जाएगा क्यों वो प्राण भर प्राण के उपासक हैं वो लोग ये कहा था इसी की टिप्पणी है तथा शुक्ल मार्ग गामी नष्टे भगवंती इसलिए क्या होगा ये लोग शुक्ल मार्ग माने उत्तरायण मार्ग गे लोग कभी भी यज्ञ आदि करें वो प्राण प्राणोपासक हैं इसलिए वो उत्तरायण मार्ग के अधिकारी हो जाते हैं दक्षिणायन मार्ग के नहीं स्वर्ग के अधिकारी नहीं ब्रह्मलोक के अधिकारी हो जाते हैं समुच्चय कार्य समुच्चय कार्य हैं कर्म के साथ उपासना है उनकी उपासनादि तो कर रहे हैं तो साथ में है इसलिए उनका हमेशा शुक्ल पक्ष ही माना जाएगा कभी भी एक करे ये कहा आगे भाष्य में कहते हैं इसमात दूसरे हेतु देते इतर हेतु प्राण न पश्चात दूसरे जो लोग है दूसरे ऋषि लोग हैं माने केवल कर्म करने वाले लोग वो उपासना नहीं करते हैं प्राण दृष्टि नहीं करते हैं उपासना नहीं करते हैं माना जो शुक्ल पक्ष है उनको दिखेगा नहीं उनको क्या दिखेगा कृष्ण पक्ष दिखेगा वो शुक्ल पक्ष भी वे क्या दिखा करें तब उनका कृष्ण ही माना जाएगा ये कहते हैं इतर हेतु प्राणम न पश्यंती प्राण को उपासना नहीं करते हैं प्राण देखता है उनको अदर्शनम लक्षणम जब दिखाई नहीं पड़ता है तो उनको वही मार्ग मिलेगा जो अदर्शन स्वरूप मार्ग है दक्षिण कृष्णा कृष्णात्मा में पश्चिम उनको तो जो अदर्शन रूप का कृष्ण पक्षे अदर्शन रूप होता है प्रकाश नहीं होता उसमें शुक्ल पक्ष में प्रकाश होता है दर्शन वाला पक्ष है वो और कृष्ण पक्ष अदर्शन वाला है अधेरा होता है तो वही उनको दिखाई पड़ता है उसी को ही प्राप्त करते हैं उसी को दिखता है उनको कर्मियों को कृष्ण पक्ष का सहारा लेते हैं तो शुक्ल पक्ष में उनका यज्ञ हो गया तो उनको कृष्ण पक्ष ही मान करके उनके दक्षिणा मार्ग ही होगा कहते हैं इतर इतर से कृष्ण पक्षे को कुरबंधी शुक्ल तो भी शुक्ल पक्ष में इत्यादि करते हुए भी उनका कृष्ण पक्ष ही हो जाता है क्यों वो प्राण की उपासना नहीं कर रहे उनको प्राण नहीं दिखाई पड़ता केवल कर्म ही खाली दिखाई पड़ता ये कहा ठीक देखिए ठीक है वो हैं संवत्सर मास अहोरात्र विद्रेकेण तस्य तस् माशादि आत्मकत्व महा ठीकाकार स्पष्टीकरण कर, कर देते हैं माशादि रूपी है संवत्सर कैसे है संवत्सर संवत्सर से सर को भी देखो मास अहोरात्र विद्रेके महिना न हो और अहोरात्र दिन न हो महिना न हो तो संवत्सर बनेगा क्या नहीं बन सकता अवय जब अवयव न हो तो अवयवी नहीं बन सकता हाथ पैर कुछ भी न हो और मनुष्य बन जाएगा हाथ भी न हो पैर भी न हो गला कुछ नहीं कहां से बनेगा अवयव भी बिना अवयवी नहीं बन सकता ये कारण एक टीका का संबत्सर से आप जो संबत्सर है वह उसको भी मास अहोरात्र बिंद कड़ा अहोरात्र दिन और मास को छोड़कर औषधि आदि जब जनकत्वाभावे औषधि आदि को पकाता है धान आदि को पकाता है औषधि फल जो फल पकने पर स्वयं भी नष्ट हो जाता हो पौधा भी नष्ट होता उसको है उसको कहता है औषधि जितने धान जऊ जो, जो भी है ये गेहूं आदि औषधि कोठी में है औषधि फल पा फल पा का अंतर फल पकने पर स्वयं भी नष्ट हो जाता हो उसको कहते हैं औषधि बाकी ये वनस्पति किस हैं अनेक बार फल देने वाला जैसे आम आदि हैं फल पका तो वृक्ष नष्ट नहीं होता केला औषधि में आता है क्यों जब फल पक जाते हैं स्वयं नष्ट हो जाते हैं केला भी स्तंभ भी नष्ट हो जाता है जो फल पकने पर स्वयं नष्ट हो जाता हो उसको औषधि कोटि में लिया है औषधि और वनस्पति का यह भेद है और वनस्पति में कई बार फल लग जाता है फल देते हैं वनस्पति उनको वनस्पति बोलते हैं तो कहते हैं ये जो संवत्सर रूप जो प्रजापति है वह भी मास और अहोरात्र का जब महीना और अहोरात्र को छोड़कर दिन दिन-दिन दिन के हिसाब हो महीने के हिसाब हो तो औषधि का जनक नहीं बन पाता है सर को धान जव आदि पकाने के जनक माना है माने धान जव पैदा करने का कारण माना हुआ है संबत्सर में पैदा हो जाते ही कंतु दिन भी रहो मास भी रहो तो कहां से पैदा कर पाएगा वो तो नहीं आएगा आप मासा अध्यात्म इसलिए उस प्रजापति में मास रूपी माना जाता है मास मासि रूपी माना जाएगा आगे जाके जागे अहोरात्र प्रजापति बोलेंगे ये कहना चाह रहा है इसलिए कहा सैव इत्यादि कहा वाष्य में सैव प्रजापति संवत्सराख्य स्वावय मासे कृष्ण परिस वही जो प्रजापति है नाम का प्रजापति अपने अवय एक मास में संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है जैसे टिप्पणी ने दृष्टांत दिया गंगा जल का दृष्टांत दिया गंगा जल एक कण में पूरा गंगा समावेश है नहीं तो एक कण का आचमन करके गंगा जल कैसे पीता है ठीक इस प्रकार प्रजापति मास में परिसाप्त तो हो जाता है इत्यादि कहा था ठीक है यथोक्त तो इत्यादि आगे यथोक्त तो लक्षण करके आया था मास हो वही प्रजापति यथोक्त तो लक्षण आश्चर्य उसका अर्थ करते हैं संवत्सर रूपों ई प्राण मिथुनात्मक यथोक्त रूप का अर्थ संवत् स्वरूप था वो और रई और प्राण रूप है वो वही प्रजापति ठीक टीका शुक्ल कृष्ण ओर उभयोर पी दर्श पूर्णमाशा कर्म अनुष्ठान दर्शनाथ कहते दोनों पक्षों में कर्म का अनुष्ठान होता है अमावस्या के दिन दर्श कर्म होता है और पूर्णिमासी के दिन ये पौर्णमाश कर्म होता है देखा है दोनों पक्षों में कर्म दिखाई पड़ रहा है मुंडक में पड़ के शुक्ल कृष्णयोर उभयोर भी दोनों पक्षों में कर्म होता है क्या कर्म होता है दर्श पूर्णमास आदि कर्म अनुष्ठान दर्श कर्म पूर्णमास कर्म तो प्रसिद्ध ही है और भी कर्म बहुत सारे कर्म है अनुष्ठान दर्शन देखने से क्या कहा तस्मा ये दे ऋषि इसलिए ये जो ऋषि लोग है इत्यादि वाक्यम अनुपन्नम या शंका होती है जो ये ऋषि लोग केवल प्राण को ही देखते हैं और ये ऋषि लोग केवल इसको कृष्ण पक्ष को ही देखते हैं शुक्ल सु, पक्ष नहीं देखते उनको अन्न को देखते हैं रही को देखते हैं कहा ये तो ठीक नहीं सभी ऋषि लोग दोनों कर्म करते हैं दोनों पक्ष में करते हैं शंका है दर्शकर्म पूर्णवास कर्म सभी को करना है तो अग्निहोत्र होत्रादि कर रहे हैं उनको करना ही होता है ये प्रश्न उठ रहा है और दर्शनाथ दोनों पक्षों में कर्म का अनुष्ठान देखा गया है दर्शकर्म कृष्ण पक्ष में होता है और पौर्णमाश कर्म शुक्ल पक्ष में होता है तस्मात एते ऋषा इत्यादि जो वाक्य है ये जो ऋषि लोग हैं करके कहा कृष्ण पक्ष में करने पर भी शुक्ल पक्ष में करते हैं और दूसरे शुक्ल पक्ष में करने पर भी कृष्ण पक्ष में करते हैं कैसे होगा ये शंका इत्यादि ये तो ठीक नहीं ये शंका हो गई इसका उत्तर देते हैं कि शुक्ल से प्राणात्मत्व ज्ञान स्तुति परतया है शुक्ल पक्ष को यहां जो है ना प्रशंसा के लिए कहा गया है की के प्राण की प्रशंसा उपासना की प्राणोपासना की उपासना प्रशंसा के लिए कहा शुक्ल प्राणा जो शुक्ल पक्ष जो है प्राण रूप है ऐसा ज्ञान कराने के लिए तो दोनों कर्म करेंगे कहा यशमाद इत्यादि कहा था यशमाद शुक्ल पक्षात्मान प्राणम सर्व में पश्चिं ये कहा था भाष्य में जिससे कि वो लोग शुक्ल पक्ष रूप प्राण को ही सबको वही देखता है देखता उनको ठीक है टीका याणम सर्वम एवं सर्वात्मक में को वो सर्वरूप देखते हैं प्राण को अपने जो तो उपास्य है प्राण उसको सब कुछ मानते हैं सर्वरूप मानते हैं ये ऋषि लोग प्राण व्यति कृष्ण पक्ष तय न दृश्य देको प्राण को छोड़कर के कृष्ण पक्ष दिखा रही रूप कृष्ण पक्ष दिखाई नहीं पड़ता उनको उनको तो हमेशा प्राण ही दिखाई दे रहा है शुक्ल पक्ष दिखाई दे रहा है तस्मात् तस्मात्ति इसलिए आगे तस्मा तस्माण दर्शन ऋषय कृष्ण पक्षे इग में कुर पक्ष में कुरंत्या ठीक है आगे प्राण से शुक्ल पक्षात्मक प्राण जो है शुक्ल पक्ष तो रूप है क्योंकि मास प्रजापति का प्राण शुक्ल पक्ष है और रही कृष्ण पक्ष है प्राणस्य शुक्ल पक्ष पक्षात्मक शुक्ल पक्ष स्वरूप होने से कृष्ण पक्ष आदि सर्व जगत है कृष्ण पक्ष आदि जितने भी जगत है प्राणात्मक प्राणरूपी है प्राण रूप होने से प्राण द्वारा कृष्ण पक्ष पक्षी शुक्ल पक्ष क्षति प्राण के माध्यम से कृष्ण पक्ष को भी शुक्ल पक्ष सिद्ध होने पर कृष्ण कुरवंतों भी कृष्ण पक्ष में कर्म करते हुए भी दर्शयाग करेंगे वो भी कृष्ण पक्ष में करते हुए भी प्रकाशात्म के शुक्ल करो प्रकाश स्वरूप शुक्ल में किया हुआ उनका माना जाता है वह प्राण से अतिरिक्त तो उनको दिखता ही नहीं शुक्ल पक्ष प्राणत्व ज्ञान तो से स्तुति पर कहना चाहते हैं शुक्ल पक्ष में प्राण ज्ञान प्राण उपासना स्तुति इत्य स्तुति के लिए कहा टिप्पणी ठीपण। टिप्पणी में कहते हैं कि साच ज्ञान कर्म समुचय अनुष्ठान विधान आय दे विधान ये जो शुक्ल पक्ष की प्राण की प्रशंसा क्यों किया केवल कर्म न करे उपासना सहित कर्म करे यह समुच्चय विधान के लिए क्योंकि एक की निंदा दूसरे की स्तुति के लिए होती है न ही निंदा निंदम निंदित प्रवर्त अपितु विधेय ऐसा कहा है निंदा किसी निंदित व्यक्ति की निंदा में प्रवेदन नहीं रखती है यह व्यक्ति खराब है मैं बोलता हूं निंदा करता हूं उसमें वो खराब में तात्पर्य नहीं होता किंतु ये होता मैं अच्छा हूँ इसमें तात्पर्य होता नहीं निंदा निंदम नि प्रवर्त जो निंदा होती है निंदित व्यक्ति के निंदा के लिए प्रवृत्ति नहीं होती किन्तु तो वो किसी की प्रशंसा करना चाहता है इसके लिए बोल रहा है यह खराब है माने यह अच्छा है उसका कहने का तात्पर्य इधर आता है तो किसी की निंदा से डरने की भी जरूरत नहीं वो किसी अपने इष्ट की माने स्तुति करना चाहता है करने दो ये बात है एक ने तो लिखा भी है मन निंदया यदि जन परोषमे थी नन्व प्रयत्न सुलभो हो यमनोग्रहों में श्रेयोधिस्क पुरुषा परितुष्टि हेतु दुखार्जिता धना पर एक ने लिखा ऐसा बोलते हैं मन निंदा ममा निंदा मन निंदा मेरी निंदा से मन निंदयादि जना परितोष में यदि मेरी निंदा से दूसरे को परि मानी संतुष्टि मिलती हो मेरी निंदा करने से उसको संतुष्टि यदि मिलती हो मन निंदयादि जना परितोष में नन्यत्न सुलभ हो यनोग्रह ननो अप्रयत्न सुलभ हो या मनोग्रह अयम अनुग्रहों में मेरे लिए अनुग्रह है बिना प्रयत्न कुछ किए बिना मेरे लिए अनुग्रह हो कृपा होगी उसके उसको संतुष्टि मिल रही है मैंने तो कुछ दिया नहीं मेरी निंदा मात्र से अगर उसकी संतुष्टि होती हो तो मेरे लिए बड़ा अनुग्रह हो गया अनयत्न सुलभ हो या मनोग्रह हो क्यों श्रेय पुरुषा परितुष्टि हेतु तो, जो कल्याण चाहने वाले मनुष्य होते हैं दूसरे की संतुष्टि के लिए दुखार ने भी धन हानि बड़े कष्ट से कमाए हुए धन भी दे, दे देते हैं इसके लिए दूसरे की संतुष्टि के लिए मुझे कुछ देना नहीं पड़ रहा है कुछ नहीं पड़ रहा है मेरी निंदा से उसको संतुष्टि मिलती है तो और क्या चाहिए मेरे लिए बड़ा अनुग्रह है ये ऐसा समझना चाहिए साधकों को निंदा के बारे में किसी की के निंदा में अंगुली उठाने की जरूरत नहीं है अगर समझ में आए तो ऐसा होता है सतत सोलभ दुखे जीवलोक यदि मम परिवार प्रीतिमा कश्चि परिपद तो यथेम मत समक्षम तिरो वह जगत ही बहुत दुखे दुर्लभ प्रीति योग सतत सुलभ ये जगत ऐसा है निःसुखे जीवलोक जीवलोग है इस जीवलोक में क्या होता है जहां भी जाओ दीनता भरी पड़ी मिलती है सतत सुलभ सुलभ क्या है दैन्य दीनता रोना ही है जहां भी जाओ रोना ही है सतत सुलभ ने मत निखे जीवलोक सुख के नाम निशान नहीं है यहाँ कहीं भी व्यक्ति आता है सुख बुद्धि से जाता है दुख हासिल करके आता है आज तक जीवन यही घटा हुआ है सबके जीवन की स्थिति ऐसी है तो सतत सुलभ दैन्य निःसुखे जीवलोक ये जो जीवलोक है निःसुख है सुख रहित है और सुलभ किया है दिन दीनता सुलभ है जहां भी जाए वहां दीनता मिलती है रोना पड़ता है ऐसी जगत में तो यदि तो माम परिवार यदि मेरी निंदा से प्रीति महाप्रवित मेरी निंदा करके यदि प्रेम मिल जाता उसको आनंद मिल जाता हो क्यों जीवलोक की स्थिति यह है, तो है दीनता जहां जा भी जाना दीनता जाना अगर मेरी निंदा करके उसको आनंद मिलता हो यदि माम परिवार प्रीति महाप्रवत मेरे परिवार से निंदा से यदि उसको प्रीति मिलती हो आनंद मिलता हो तो यदि मम परिवादात प्रीति महाप्रोध का चित <स्याँगा> सतत सुलभ दैन नि जीवलोक है यदि मम परिवादात प्रीति महाप्रोध परिवादा तो यथेष्टम जितना बोलना चाहे बोले मेरी इंदा जितना करना चाहे करे उसको यदि अच्छा आनंद मिलता हो तो करे क्यों निःसुक है जीवलो? इसमें अगर उसको सुख मिलता हो मेरी निंदा करने से तो जितना चाहे उतना करें परिवदत तो यथेष्टम मत समक्षम तिरुवा मेरे समक्ष ही निंदा करे अथवा मेरे पीछे निंदा करे उसको संतुष्टि मिलती हो तो क्यों निःसुख है जीव लोग उसमें मेरी निंदा से उसको संतुष्टि मिलती हो परिवधत तो यथेष्टम मत समक्षम तिरुवा मेरे सामने ही करे तब भी अच्छी बात है उसको संतुष्टि मिल रही है अथवा तिरुवा पीछे पीठ पीछे निंदा करे तब भी अच्छी बात है क्यों जगत ही बहुत दुखे दुर्लभम प्रीति प्रीत योग ये जगत जो है दुख है दुख से भरा हुआ है जहां भी गए दुखी हाथ तो आया जहां भी गए दुख हाथ आया अभी तक सुख का नाम निशान नहीं मिला जगत ही बहुत दुखे एक दुख ने अनेक दुख है इसमें एक दुख को मिटाना चाहते है दस दुख और आ जाता है जगत ही बहुत दुखे दुर्लभ प्रीति योग जो आनंद का योग मिलना बड़ा दुर्लभ है उसको आनंद यदि मिलता हो मेरी निंदा से तो मेरे सामने निंदा करता रहे या मेरे पीछे निंदा करे अच्छी बात है ऐसा होना चाहिए तो यहाँ पर जो निंदा की जा रही है किसके लिए प्राण की स्थिति के लिए कहा <coughs> मैंने ज्ञान कर्म समुचय अनुष्ठान विधान आए थे में कहा टिप्पणी कार उपासना और कर्म के समुच्चय करने की के इच्छा केवल कर्म के की निंदा की वो कृष्ण पक्ष में कर्म करते हैं करके ऐसा कहा वास्तव में कर्म तो दोनों पक्ष में करना है माने गृहस्थास्त्र में समुच्चय अनुष्ठानकारी भी होते हैं केवल कर्मी भी होते हैं दो प्रकार के होते हैं उस कारी की प्रशंसा के लिए केवल कर्मी की निंदा कर माने केवल कर्मी की के निंदा समुच्चय करने के लिए यह तात्पर्य है कहा ये कहा बता दिए आगे ठीक है थम एवं ज्ञान रहता निंदंति रहता निंदंती इस प्राण की स्तुति के लिए जो ज्ञान रहित मान उपासना रहित लोग हैं उनकी निंदा करते हैं इतरे इतर इत्यादि शब्दों से कहा इतरा निंदंती इतर माने कृष्ण पक्ष को माने रही को मानने वाले कृष्ण पक्ष मान केवल कर्म करने वाले की निंदा करते हैं क्योंकि समुच्चयवादी की प्रशंसा करना है उत्तरायण मार्ग जाएंगे ब्रह्म जाएंगे वो इसके इतरे तो इतरअ्याष में कहा था में बोलते हैं ये तू सर्वात्मा प्राण न जो सर्वरूप प्राण को नहीं देखते हैं माने उपासना नहीं करते प्राण उपासना नहीं करते हैं केवल कर्म करते हैं इष्टादि कर्म करते हैं ये लोग ये तू माने जो लोग तो सर्वात्मान प्राणम न जो सर्वरूप प्राण है उसको नहीं देखते हैं क्यों अज्ञत्वाद अज्ञानी है समझते नहीं तेषाम शुक्ल पक्ष प्राणत्व महान शुक्ल पक्ष तो उनके सामने भी आएगा ही पौर्णमाश कर्म वो भी करेंगे केवल कर्मी भी क्योंकि अग्निहोत्रादि कर्म कर रहे हैं तो दोनों एक करना ही पड़ेगा उसको तो मान दर्श में भी करना पड़ेगा पौर्माश कर्म भी करना पड़ेगा तो पौर्णमाश कर्म करते हुए भी शुक्ल पक्ष प्राणत्व शुक्ल पक्ष जो है प्राण रूप से नहीं जान रहे वो रही रूप से समझ रहे हैं सबको। प्राण से नहीं समझने के कारण अज्ञानात्मक आसन अज्ञान स्वरूप होते हुए कृष्ण पक्ष आप थे कृष्ण पक्ष को ही प्राप्त होंगे वो शुक्ल पक्ष में कर्म करने में कृष्ण पक्ष वाले हो जाते हैं वो अतः शुक्ल कुरवंतों त्मकत्व शुक्ल में करने पर भी आदर्शनात्मक हो गए वो न देखा उन्होंने देखा नहीं शुक्ल पक्ष को देखा ही नहीं किया हुआ इसलिए ते ते ते तर तर उनकी निंदा होती है मानी समुच्चय वादी की प्रशंसा के लिए जो समुच्चयकारी है ये जो अभी यहां चर्चा चल रही है कोई सन्यासियों के लिए नहीं ग्रस्तों के है गृहस्ताश्रम की चर्चा में है कर्म चल रहे हैं जो चल रहे हैं क्योंकि संतान पैदा गृहस्थ में होने आगे जाकर के कु प्रजा प्रजा इत्यादि यह, यहाँ से आरंभ हुआ प्रसंग प्रश्न का निर्णय गृहस्थाश्रम से पूरा होगा जाकर क्योंकि आगे फिर ये चर्चा लेते जाएंगे ले जाकर के ज्ञान में पहुंचाएंगे बाद में षष्ट प्रश्न में जाकर के आत्मज्ञान में पहुंचाएंगे यहां से आरंभ शुरू किया है निंदते तीन की टिप्पणी इधर निंदा चाहिए ये जो निंदा की गई है केवल कर्म प्रहणे ना समुच्य प्रवर्तना है ये निंदा क्यों की गई केवल कर्म को त्याग करके समुचय ग्रहण कराने के लिए हाँ। केवल कर्म न करे उपासना सहित कर्म करे इसके लिए यहां निंदा की गई है वो तो करना ही है वर्णाश्रम विधित कर्म करेगा ही वो किन्तु तो उपासना सहित करे खाली कर्म केवल कर्म न करे इसके लिए निंदा अच्छा, ठीक है। उपतम अर्थम श्रुत्यारूढ़ जो बताया गया था उसी के द्वारा आरूढ़ करते हैं इतरे, इतरे कृष्ण पक्ष में मैंने कृष्ण पक्ष में कर्म करते हैं इत्यादि कहा था अच्छा बात से नहीं कहा था इतरे इतर स्म कृष्ण पक्षे में कुरबंधी शुक्ल भी कहा शुक्ल में करते हुए भी उपासना न करने के कारण से कृष्ण पक्षे हो जाता है इसलिए उनको भी उनको ब्रह्मलोक के अधिकारी नहीं बन पाते वो चंद्रलोक जाएंगे स्वर्ग सुर, लोग जाएंगे चंद्रलोक लोग मानी स्वर्ग लोग जाएंगे और बाद होंगे इत्यादि आगे मंत्र है अहो रात्रो वही प्रजापति कशह रेव प्राणो रही रेव रई रात्रिदेव रई प्रशंदी ये दिवार संयुज्य ब्रह्मचर्य तदरात्र संयुजते अहोरात्रो वै प्रजापति तेब प्राणो रात्रि प्रस्कंद संयुजर्य तद रात्रो रुज्य अहोरात्रो वै प्रजापति जो मास रूप का प्रजापति है उसको अहो अहोरात्र माने एक दिन चौबीस घंटा अहो अहोरात्र अहश्च अहो अहोरात्र दिन और रात अहोरात अहोरात्र कहते पूरा मिला हुआ चौबीस घंटे का नाम है अहोरात। अहोरात अहोरात्रो वही प्रजापति प्रजापति संबल <Travis> स्वरूप प्रजापति मास में देखा मास रूप के प्रजापति को अहोरात्र रूप में समझा अहोरात्रो वही प्रजापति ही अहोरात्र प्रजापति क्यों अन्न पकाने वाला यही है और अन्न भक्षण के बाद में प्रजा उत्पन्न होंगे प्रजा उत्पत्ति बदलाने के लिए कहात्रो वही प्रजापति अहोरात्र ही प्रजापति है तस्य अहरेव प्राण जो अहोरात्र प्रजापति है ना उसके भी दो भाग है अहर भाग और रात्रि भाग दो भाग है मान दिन भाग और रात भाग दो भाग दो हिस्सा है तो अहर एव प्राण अहर मन दिन दिन ही प्राण है मान जो अहोरात्र प्रजापति का दो भाग है दिन और रात उसमें दिन जो है, है। प्राण है अहर प्राण अहर मन दिन क्या है प्राण है रात्रिरेव रही और रात्रि रई भाग है उत्पत्ति है भाग में प्रजापति चल रहा है ये कहा प्राणम तेज संभोग करते हैं वो क्या है क्या करते हैं कहा प्राण को ही नष्ट करते हैं प्राण का ही नाश करते हैं क्योंकि दीन प्राण है वो प्राण भाग है तो प्रजापति का प्राण अंश है उसमें जो मैथुन आदि कर्म करते हैं दिन में ग्रस्त लोग उनका वो क्या करते हैं प्राण को ही समाप्त कर जाते हैं नष्ट करते हैं हाँ। ये कहा ये दीवार जो दिन में रि आनंद का साधन के संबंध रखते हैं और ब्रह्मचर्य बता बताती है अतरात्र हो जाते हैं ग्रस्तों के लिए वो ब्रह्मचर्य माना जाता है जो रात्रि में ऋतु काल में वो भी ऋतु भारी अंगे याद ऐसा मंत्र आता है ऋतु काल में रात्रि में जो स्त्री करते हैं उनका ब्रह्मचर्य माना जाता है गृहस्थों के लिए ऐसा कहा अहोरात्र में टिप्पणी एक नंबर की अहस्य अहस् रात्रिश अन्योह इति एक कहते ये अहस् रात्रिश ऐसा करके द्वंद्व समास है समाह द्वंद्व है दिन और रात मिला हुआ को अहोरात्र कहते हैं द्वंद्व समास है जैसे हरिश्च हरश्य हरिहर बोलते हैं वो तो इतर इतर द्वंद्व है द्वंद्व चार प्रकार का द्वंद्व है समुच्चय अनुवाचय इतर इतर समाहार चार होता है समाहार द्वंद्व है ओ, और समास पांच प्रकार के समास होता है उसमें से द्वंद्व समास आता है द्वंद्व समास है वो दो प्रकार का होता है इतर इतर योग और समाहार समाह अर्थ में है और समाहार में एक वचन हो जाता है सानुपुषक ऐसा सूत्र आता है दिगु हो चाहे द्वंद्व हो समाह करने पर एक वचन हो जाता है साना न गुम सगम दिगुर द्वन्द ऐसा आता है दिगोर करने पर एक वचन होता है अहोरात्रोरात्र्व तो हो किया होता दो वचन आना चाहिए माताज पिताज पितरऊ अथवा पाता पितरू दोनों होता है एक शेष भी हो जाता है विकल्प से जगत पितरऊ बंदे पार्वती परमेश्वर पितरऊ कहा है माता पिता को तो वो इतर इतर द्वंद्व होता है ऐसा हरि हरिश्च हरिउ इतरित्र द्वंद होता है वो यह सम्वे रात्रा नहा रात्रि शब्द था तो ये पुलिंग में कैसे प्रयोग कर दिया होगा परबल लिंगम द्वंद्व तर कुछ ऐसा नियम है द्वंद्व समास हो चाहे तत्पुरुष समास हो पर पद के समान लिंग होगा दोनों तो पदों का जो लिंग होगा अंतिम जाकर के तो यहाँ रात्रि शब्द तो स्त्रीलिंग वाचक है तो ये या, पुलिंग में कैसे कर दिया कहते हैं नहा पुंशी ऐसा सूत्र है समासांत प्रकरण में सूत्र आता है रात्र शब्द अहन अहन्न शब्द अहम शब्द ये पुलिंग में प्रयोग होता है समास हो जाने पर अह सर्व का देश संख्या पुण्यात रात्र समासांत अच यहाँ पर अच प्रत्यय रखा है नहीं तो रात्रि था ना इकार अच होकर इकार का लोक हुआ अह सर्वय का देश संख्या पुण्याच सूत्र है रात्रि शब्दांत तो जो तत्पुरुष होगा उससे अचल हो जाता है आह, आह, पूर्वक है वहां इसलिए ऐसा हो गया ये कहा आगे भाष्य देखिए शोपी मासात्मा प्रजापति जो प्रजापति संवत्सर रूप में आया था वो प्रजापति मास रूप में आ गया था वही जो मास रूप में आया हुआ प्रजापति है मासात्मा प्रजापति स्वावयवी अहोरात्रि परिसम थे अगर तीस दिन नहीं होंगे तो महीना नहीं बन पाएगा तो अपने अवयव जो अहोरात्र होता है उसमें समाप्त हो जाता है इतने में समेट जाता है प्रजापति एक एक दिन में समाप्त हो जाता है अहोरात्र 24 घंटे में समाप्त हो जाता है ये कहा इसलिए अहोरात्र वही प्रजापति इसलिए कहासात्मा प्रजापति जो वो मास में आया हुआ प्रजापति था मास स्वरूप प्रजापति स्वा स्व अवयवी अपना जो अवय है मास का अवयव है वो कौन अहोरात्र पर तीस दिन का एक हिस्सा है वो उसमें परिश्रमाप्त थे पूर्व पहले जैसे समझ रहा पहले जैसा कहा था जैसे गंगा का जल का दृष्टांत दिया टिप्पणी ने पूरे गंगा को हम आचमन करते हैं तो पूरे गंगा का आचमन हो गया मानते हैं और शास्त्र में विधान भी है इतने कल से फल मिल जाता है गंगा स्नान करता है पूरे गंगा में स्नान करता है या किनारे में थो, थोड़े से धार में कर जाता है थोड़ा सा करता किन्तु गंगा स्नान होता है क्या होता है पूरी नदी उतने में मान मान्यता है ठीक इसी प्रकार वो जो मास प्रजापति एक दिन अहोरात्र में समाप्त हो जाता है माना जाता है कहा तस्या भी इसका भी दो हिस्सा है समझना जैसे मासात्मक प्रजापति का दो हिस्सा है पहले शुरू का जो प्रजापति था उसका दो हिस्सा था प्राण और रही करके था और दूसरे नंबर में जो प्रजापति करके कहा संबर को कहा उसका भी दो हिस्सा उत्तरायण दक्षिणायण दो था फिर मास रूप प्रजापति का भी दो हिस्सा था दो पक्ष था उस रूपी जो प्रजापति है उसके भी दो भाग वो तो क्या दो भाग है वो कहना चाहते हैं तस्यापी अहरेव प्राण उनमें जो रूपी प्रजापति है उसके अहर दीन को तो प्राण समझना दीन भाग को प्राण समझना अत्ता अग्नि उसको अत्ता समझना अग्नि समझना दीन भाग को प्राण समझना प्राणी ही अत्ता है वही अग्नि है कहा था ऐसा समझना और रात्रि ले वही और रात्रि को रही समझना चंद्र चंद्रमा समझना रही पूर्ववत पहले जैसा समझना चंद्रमा समझना अन्न समझना भोग्य समझना इत्यादि पूर्ववत बोल दिया प्राणम अहरात्मा वृश्क निर्गमयंती शोषय स्वात्म विच्छिद्छिद्यापयती जो ये लोग क्या करते हैं प्राण को ही नष्ट कर डालते हैं प्राण अहरात्मान जो दीन रूप प्राण था उसको नष्ट कर जाए ये, ये लोग नष्ट कर देते हैं निर्गमयंती प्राण को निकाल देते हैं शरीर से बाहर कर देते हैं शोषण शोषण करते हैं स्वात्म विच्छिद्ध आप अपने से अलग कर देते हैं प्राण को ही करते हैं के कौन लोग करते हैं ऐसे काम ये दिवा हानि रत्या रात्र कारणूत स्त्री समूह जनते हैं मैथुन आचरण जो गृह लोग दिन में दिवा हानि दीन में रत्या रति के कारण माने आनंद के कारण जो स्त्री पुरुष मिलन है ऐसा काम करते हैं स्त्री पुरुष का मिलन मैथुन का आचरण करते हैं मूर्ख लोग वो प्राण को ही नष्ट कर डालते हैं ऐसा कहा दो नंबर की टिप्पणी थी इधर स्कदीर स्कंदिर गति शोषण धातु है स्कंदिर धातु है गति और शोषण अर्थ में या शोषण अर्थ प्राण को ही शोषण कर देते हैं वो याद धातु, श्क... धातु, धातु गति और शोषण अर्थ में है ये टिप्पणी का बता दें यथाएव तस्मात्न कर्तव्य इसलिए दिन में मैथिनाचरण नहीं करना चाहिए यह सिद्ध होता है गृहस्थों के लिए ऐसा है प्रतिषेध है प्रासंगिक प्रासंगिक प्रतिषेध है ये प्रसंग से आया हुआ है यद रात्रि में करते हैं वो भी ऋतु काल में ऋतु बहारियावत ऐसा सूत्र है जो रजसूल होगी ऋतु काल होगा उस काल में क्योंकि विवाह हो न प्रजा प्रजाउत्पत्ति रे बाबा ऐसा आया है विवाह कोई भोग विलास के लिए नहीं है प्रजा उत्पन्न करने के लिए गृहस्थाश्रम जो प्रजा उत्पन्न करते हैं ये वंश परंपरा न टूटे इसके लिए होता है भोग विलास के लिए नहीं होता आगे भाषण में कहा रात्रि तो में मिथुराचरण करते हैं माने आनंद के साधन होता काल में, हमेशा नहीं रितो टिप्पणी दो नंबर की ऋतौ ऐसा सूत्र है इसके आधार आर, पर कहा ऋतुकाल में भार्य के साथ संगम करे ऐसा आता है गृहस्थों के लिए विधान है वो ऋतु का ऋतुकाल में करे रात्रि में भी ब्रह्मचर्य में गृहस्थों के लिए ब्रह्मचर्य माना जाएगा क्यों संतान के परंपरा न टूटे इसके लिए है वो? इसके लिए तथिति प्रशस्तत्व प्रशंसा है रात्रि में वो भी ऋतु काल में रात्रि में मैथुनाचरण करना उनके लिए प्रशस्त है कहा ऋतु भार्य गर्तव्यम इत्यादि कहा अयम भी प्रासंगिको विधि है प्रासंगिक विधि है मुख्य रूप से तो वो दिन और रात रूप में और रात रूप में प्रजापति आ जाता है जिसके माध्यम से दिन रात के माध्यम से अन्न हैं आगे बोलना चाहेंगे मुख्य रूप वो है प्रकृतम तो उच्चते प्रकृत क्या है प्रकरण क्या है ये तो प्रासंगिक बता दिया था मुख्य क्या है प्रकृतम तो उचित है प्रकृत कहा जाता है सो अहोरात्रात्मक प्रजापतिर जो अहोरात्र स्वरूप प्रजापति हो गृह आदि अन्नात्मना व्यवस्थित वो किस रूप में व्यवस्थित है धान जव आदि रूप से व्यवस्थित है इसलिए अन्नम प्रजापति आगे बोलना चाहेंगे ठीक है ठीक है रई अन्नम चंद्रमा इत है यम रई भाषिकार बोल पड़े और रई मने कहा अन्न है, है। पहले जैसे समझना ये बोल दिया प्राणत्व उक्ति प्रसंगात अन्नी मैथुन निषेदी अन्न मान यहां अहन शब्द का श्रेष्ठी अन्न दीन को प्राणत्व का कथन किया है कहा हुआ है माने जो अहोरात्र रूप प्रजापति का दीन क्या है प्राण भाग है ऐसा कथन होने से क्या है प्रसंगात अन्नी मैथुन निषेध दीन में मैथुन कर्म का निषेध किया जाता है यह वाक्य यही है ये तात्पर्य रहता क्या है प्राण इत्यादि का प्रकृत प्रकृत क्या है प्रकृतम तो करके के अंतिम में जो लिखा था वो टीकाकार कहते हैं प्रकृत क्या है प्रकृतम कुतो हवा इमा प्रजा प्रजायंत जो कबंधिकात्या ने पूछा था विपला दृष्टि से प्रकृत हो ये उसी में चलना चाहते है प्रजा की उत्पत्ति बताना चाहते है कैसे है वही कहा जाता है इत्यादि कहा <coughs> ठीक है पूर्वोत्तम सर्व ये तथा उपयोगितया उत्तम पूर्वोक्त शब्द है ना तो क्या है उसका ये सब इसके उपयोगी है प्रजा के उत्पत्ति के लिए उपयोगिता है कैसे कैसे प्रजापति इस रूप में आ जाता है धान जो आदि आदि पे कैसे आता है किस रूप में प्रजा उत्पन्न होते हैं उपयोगी होने से हाँ उत्तम तो साक्षात प्रकृत ये सारा प्रकृत साक्षात नहीं है वो तो रजो बीर्य होता है मुख्य रूप से प्रजा उत्पत्ति के कारण रजो होता है ये उनके उपयोगी है कैसे कैसे प्रजापति कहा तक आकर के प्राणी उत्पन्न होते हैं इसकी प्रकृति है ये बताया आगे मंत्र है अन्नम भजापति तद रेत तस्मादि महाप्रजा प्रजा ये अन्नम्बई प्रजापति तस्मादिहाजा प्रजा प्रजात अन्नम भाई प्रजापति जो अन्न है इति अन्नम जिस प्राणी से जो खाया जाए वह अन्न उसके लिए पशुओं के लिए घास अन्न है और मनुष्यों के लिए दाल रोटी अन्न है और शेर के लिए मांस अन्न है जिसका जो वक्ष होगा चौरासी लाखियों में उसका अन्न अध्यते अद्यन्न अन्न शब्द का अर्थ ऐसे होता है आहार शुद्ध और सप्तुद्धि छादो में आता है सप्तुद्धा दुर्भा स्मृति ही स्मृति लंबी ग्रंथ ये ग्रंथि नाम भी प्रमोक्ष ऐसा आता है आहार शुद्धि आहार शुद्धि का अर्थ क्या है खाली मुख से डाला जाए आहार नहीं ध्यान दिया जाए वो आहार भी हम तो मुख से डालने वाले के दो प्रकार बोलते हैं फलाहार बोलते हैं और ये अन्नाहार जो भी हो आहार बोलते हैं फलाहार बोलते हैं बोलते हैं सभी इंद्रियों के द्वारा जो हम आहारण करते हैं जिन जिन विषयों को ग्रहण करते हैं वो सब आहार हैं हर इंद्रियों को माने क्या होगा उसकी शुद्धि मान quindi... देखने योग्य देखें सुनने योग्य सुने खाने योग्य खाए ये सब आहार शुद्धि में खाली भोजन की शुद्धि मात्र से मुख में डालने वाला भोजन के शुद्धि मात्र से अंतकरण शुद्ध होने वाला नहीं है हर इंद्रियों के माध्यम से शुद्धिकरण चाहिए आहार शुद्ध तो शब्द शुद्धि ऐसा है पर क्या होगा अंतकर्ण शुद्धि अपना स्वरूप के ख्याल आएगा तब। तो। और स्मृति लंबे जब स्वरूप ख्याल हो गया होता क्या है अंतकर्ण शुद्ध होने पर क्या स्थिति होती अर्जुन का ख्याल होगा आपको जब उपदेश सुनते सुनते सुनते अंतिम में अर्जुन का क्या उत्तर है अंतिम समय में नष्टो मोह स्मृति तत्प्रसारण मयाच्युत स्थितोस्मी गह करी पूरे गीता सुनने के बाद भगवान बोल दिया था अंतिम में भगवान का उपदेश था सर्वधर्मा परि तेज्य माम एक सरल सारे धर्मों को जितने धर्म तुमने आरोप किया है मैं मनुष्य हूँ ये भावना बनाते ही मैं ब्राह्मण हूँ क्षत्रिय हूँ वैश्य सूत्र स्त्री पुरुष क्या क्या न कितने भावना डाली तुमने इसमें इस मूल कारण में मनुष्य हूं इसमें तादाद में होने से आ जाए सारा आरोप कर रहा मैं स्त्री हूं पुरुष हूं बालक हो वृद्ध हो सारा डालता गया डालता गया डालता गया इसमें आरोप करता गया ये सारे धर्म को देखा ना हम मनुष्य और सदैव शेष में पहुंच जाता अगर मनुष्य पना ही हट जाएगा ये तो सारे धर्म खत्म हो जाएंगे ना ब्राह्मण तो रहेगा ना पूछ तो रहेगा ना स्त्री रहेगा कुछ नहीं सर्व धर्मां परित्यज्य सारे धर्म को परित्याग कर मामेकम निष्कलम आत्मान सरणम निष्कल जो आत्मा हो मेरे में आओ हम तो आ सर्व पापे मुख्यमंत्री मैं तुम्हारे सारे पाप धर्वाधर्व रूपी जितने पाप हैं अगर शरीर से तुम अलग होने की चेष्टा करोगे सारे पापों से मुक्त करूंगा ये भगवान का उपदेषता अंतिम में तो उसके उत्तर अर्जुन देता है क्या देता है नष्टो मोह ये अर्जुन का अंतिम उत्तर होता है मेरा मोह नष्ट हो गया मेरे चाचे थे भाई थे ताऊ थे ये सब मेरा मोह नष्ट हो गया जिसके लिए मैं काप रहा था कथम विष्ण महम संखे दृढ़ भी प्रतिष्ठानी पूजा हरिशूदना इत्यादि करके गिड़गिड़ा रहा था महाराज जिन गुरुजनों से मैं पढ़ा हूं जिन दादाजी के गोद में खेला हूं किता में जैसे द्रोणाचार्य जैसे हो मैं बाणों से कैसे पार सकूस आ रहा था पहले अब बोलता है नष्ट हो मोह अब मेरे मोह नष्ट हो गया स्मृत अपना स्वरूप का ख्याल आ गया मुझे तत्प्रसादात्मया तो आप जता आपके कृपा से आपके उपदेश सुनकर के मुझे अपने कर्तव्य ख्याल आ नष्टो मोह स्मृति लबाप्रसाद मयाच्युत गारा में कृपा हो गया संदेह चला गया मेरा और संदेह में किसी में और स्थितोश्मी मैं स्थित हो गया आपके स्वरूप में स्थित हूँ हरिष्य वचनम तबा आपके वचनों का पालन करूंगा बार बार युद्ध करो युद्ध करो बोला हुआ है करूंगा ऐसा आदमी ने कहा वैसे यहां भी अन्नबई प्रजापति कहा अन्न ही प्रजापति है तत् हवाई तद उस अन्न से क्या होता है रज और बीर्य तैयार होगा जब अन्न खाते हैं पुरुष खाए चाहे स्त्री खाए सभी खाते हैं अन्न खाते हैं माना अन्न का शब्द जो हम आहार में करते हैं जो लेते हैं मुख से लेते हैं उसके साथ भाग हो जाता है सबसे पहले हमारे पेट में पहुंचेगा वो अन्न खाया वह अन्न पहुंचेगा जो तो थैली में पहुंचेगा जिसको आमाशाही बोलते हैं वह पहुंचेगा तो वहां पर वो फिर दोबारा पकता है और न पकता है वहां से बाष्पीकरण हो जाता है वहां जाकर के तीन भाग में बंटवारा होगा खाया हुआ अन्ना पिया हुआ जल जो भी होगा तीन भाग में बंटवारा होगा बाष्पीकरण होकर के जो तो सार अंश है निकल आएगा और जो मल अंश बाहर निकल जाता है थूल अंश निकल जाएगा मध्यम अंश जो होगा रस रूप में आएगा आकर के वो नाभी केंद्र में पहुंच जाएगा नाभी के माध्यम से नसों में चल करके सारे शरीर में घूमता रहेगा वो रस पहला परिणाम है रस अन्न का बाष्पीकरण होकर के निकलता है तो घूमने लगे पहले सफेद कण थे होते होते लाल कण होने लग जाते हैं लाल कण हो गया रक्त बन गया रक्त कहने लगे उसी अन्न के रस को पहले अन्न खाया उसका सार निकला रस वो रस नाड़ियों में जो घूमने लगा ब्लड प्रेशर जो बोलते हैं नोने लगा घूमते घूमते लाल होने लग लाल कण बन गया रक्त प्रांपरा फिर आगे जाके गाढ़ा होता गया तो मांस बन गया वही मांस बन जाता है रस उसके बाद रक्त फिर मांस मांस बनने के बाद आगे क्या होता है मेद बन जाता है चर्बी बन जाती है वही आगे जाके सफेद होने लग जाता है मेद देध मेद बन जाती है उसके बाद अस्थि चर्बी बनने के बाद में हड्डी बनने लग जाते हूँ हड्डी बनने लग जाते हैं उसके बाद जो गोल गोल हड्डी के भीतर में एक मांस जैसा कड़क होता है जिसको मज्जा बोलते हैं वो हड्डी का सार है अस्थि का सार है वो बन जाता है हड्डी बनने के बाद वो मज्जा रूप में परिणत हो जाता है उसके बाद पुरुष शरीर में वीर रूप में परिणत होगा स्त्री शरीर में रजो रूप में परिणत होगा सात मां परिणाम ऐसा होगा तो उससे आगे आगे सम्मिश्रण से प्रजा की उत्पत्ति होगी ये बतलाना चाह रहे हैं कुतो हवाई प्रजा प्रजाएं देखो उत्तर ये होगा ये बोलना चाह रहे हैं अन्नमय प्रजापति का अन्न ही प्रजापति है तो हवाई उस अन्न से ही वो जो रेत रेत हो हो जाता है पुरु माने और हो है पुरुष शरीर शरीर में में स्त्री रज प्रजा प्रजा, प्रजा एम दे उसी रजो वीर के संश्रण से प्रजा पैदा हो जाते हैं हर प्रजा केवल मनुष्य की बात नहीं जिसके लिए जो खा, खाया जाए वो उसका अन्न है चौरासी तो लाख में जो जितने प्राणी है जिन प्राणियों से जो खाया जाता है उनका वो अन्न है तो अन्न से जैसे मनुष्य शरीर में सावधान परिणाम रजोबीरिया होता है उनको भी ऐसे ही होता है हर प्राणियों का हो, जो भी हो उनका जो खाद्य होगा उसके माध्यम से होगा तो उसी के माध्यम से संदिश्र से प्रजा पैदा होती है एक उत्तर दिया जो कबंदी कावा इमा प्रजा प्रजा, प्रजा एंती प्रश्न था यहां तक आने के बाद में निष्कर्ष निकाल दिया रजोबीर्य के माध्यम से प्रजापति प्राणी को उत्पन्न करते हैं कहा अच्छा का फिर करेंगे समय हो गया है ओम देवा भद्रंकर ओ शांति से